सहना बहनो नह बील गवा वहे तेजस्वी नधीतमस् विषा वह ओ शांति शांति शांति कल ग्यार सूत्र हमारा हो गया था जिसमें की वृत्तियों में से अंतिम वृत्ति बताई गई थी और वो अंतिम वृत्ति कौन सी थी स्मृति वृत्ति और स्मृति वृत्ति की विशेषता क्या बताई थी एक और जो विशेषता अन्य वृत्तियों में नहीं है नहीं वो विशेषता ये थी सारी जो हाँ कि सारी वृत्तियों से बनती है ये ये अन्य जितनी भी वृत्तियां हैं उसको हम यू भी कह सकते हैं कि अन्य जो चार वृत्तियां हैं ये स्वतंत्र रूप से उत्पन्न होती हैं अन्य जितनी वृत्तियां हैं ये स्वतंत्र रूप से उत्पन्न होती हैं और ये वृत्ति इनके द्वारा उत्पन्न होती है जो चार हैं और स्वयं से भी उत्पन्न होती है अर्थात इसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है अगर वैसे देखें हम तो क्योंकि जो भी विषय हमारी स्मृति में आएगा वो अन्य वृत्तियों से संग्रहित हुआ होगा अन्य वृत्तियों से जाना हुआ होगा और वही इसमें आएगा हम ये कहें कि अन्य किसी वृत्ति से कोई संबंध नहीं है और स्वतंत्र रूप से इसका निर्माण हुआ है ऐसा नहीं होता तो ये इसकी विशेषता है अन्य चार से भी उत्पन्न होगी और स्मृति से भी स्मृति बन जाती है और इस स्मृति से भी स्मृति बनती है जैसे कल मैंने कोई विषय अनुभूत किया उसकी स्मृति बनी अब आज मुझे उसका स्मरण हो रहा है तो आज मुझे उसका स्मरण हो रहा है ये कल के विषय का हम स्मरण कर रहे हैं तो ये तो बनी प्रत्यक्ष प्रमाण से ये स्मृति बन गई प्रत्यक्ष वृत्ति से अब अगला दिन ले लो अब अगले दिन हम क्या स्मरण कर रहे हैं कि कल मैंने ऐसा स्मरण किया था अब ये कौन सी स्मृति है ये प्रत्यक्ष से बनी हुई अथवा स्मृति से बनी हुई से। क्योंकि अब हमें क्या याद आ रही कल मैं इतने समय ऐसे ऐसे इस विषय को सोच रहा था अब इसकी हम श्रृंखला आगे कहां तक बढ़ा सकते हैं स्मृति से स्मृति स्मृति से स्मृति है लगातार लगातार लगातार चलती ही रहती है ये उदाहरण के लिए जैसे देखा होगा कहीं प्रदर्शनी वगैरह लगती है तो वहां एक ऐसा प्रकोष्ठ बना देते हैं कमरा जिसमे इधर भी दर्पण लगा हुआ है मिरर और इधर भी लगा हुआ है चारों तरफ लगा देते हैं नहीं और वहां कोई व्यक्ति खड़ा हो जाए तो कितने चित्र बन जाएंगे उसके क्योंकि सामने वाला दर्पण जो हमारे है जहां हम खड़े हैं इधर को मुंह करके अब पीछे वाला हमारे उस चित्र को भी ले रहा है और चित्र को लेकर के दूसरे दर्पण को दे रहा है वहां से फिर आ रहा है फिर जा रहा है फिर आ रहा है तो लगेगा दू गुण तक दर्पण ही दर्पण है एक दीपक रख दे यदि वहां पर तो दीपक की अनंत लौ बन जाएंगी तो ठीक ऐसी ही व्यवस्था हमारी स्मृतियों की भी, है। तो भी है, होती है इसलिए अगर देखा जाए तो खतरनाक भी है स्मृति बहुत ही है लेकिन लाभदायक भी है लाभदायक इस दृष्टि से भी है क्योंकि यदि हमें पीछे का कुछ भी याद ना रहे तो क्या परिणाम निकलेगा हम सुबह सो करके उठे और सोकर के उठे तो हमें घर भी नया लगे हमने पहले कभी देखा ही नहीं अपने संबंधियों को देखें भाई कौन है आप लोग हम जानते ही नहीं है क्या हमने पढ़ लिया है अब तक कुछ नहीं पता कल कौन सा काम कर रहे थे कौन सा अधूरा छूट गया किस पूरा करें कुछ नहीं कहीं कुछ नहीं रहेगा चल जाएगा कोई व्यवहार तो बहुत आवश्यक भी है स्मृति एक अन्य लाभ भी है साधक के लिए भी लाभ होता है इसमें कि हमारी जो स्मृतियां उठती है तो साधक को यह भी पता लगता है कि मेरे संस्कारों में अभी क्या क्या भरा हुआ है और क्या क्या भरा है उसमें कौन सा हानिकारक है कौन सा लाभदायक है इसका पता करके हम लाभदायक को तो पुष्ट करेंगे और और जो हानिकारक है जो हानिकारक वृत्तियां हैं है? हानिकारक संस्कार हैं उनके विषय में हम उनकी हानि को सोचते हुए कि इनसे और ये ये हमें हानियां हो सकती हैं और हानि को सोचने को योग की भाषा में बोलते हैं प्रतिपक्ष भावना सुना है शब्द ये प्रतिपक्ष भावना उसके विरुद्ध सोचना कि इससे ऐसे ऐसे हानियां हमें हो सकती हैं इससे ऐसे ऐसे हमें दुख प्राप्त हो सकते हैं तो ऐसे हम सोच करके उन संस्कारों को नष्ट करते हैं उनको क्षीण करते हैं उनको तनु करते हैं तो ये भी तभी संभव हो पाएगा जब स्मृतियां हमारी आती रहे तो ये भी लाभ होता है लेकिन अगर हमारी क्लिष्ट वृत्तियों से स्मृतियां बनी है बहुत सारी हैं और हम उनको सोच करके उनमें बह रहे हैं उनकी हानि को सोच करके उनको क्षीण नहीं कर रहे तो इससे हानि भी अधिक होती है फिर तो इसलिए हमें यह पता रहना चाहिए कि कौन सी हमारी क्लिष्ट वृत्तियां हैं जो दुख दे सकती हैं और कौन सी अक्लिष्ट हैं जिनसे हमें लाभ हो सकता है जो अक्लिष्ट हैं, उनको हम और बढ़ाएं, और बढ़ाने का तरीका क्या होता है उनको बार बार स्मरण करें बार बार स्मरण करने से वो और मजबूत बन जाती हैं। और जो क्लिष्ट वृत्तियां हैं उनसे यदि हमें यह खतरा है कि हम इनके विरुद्ध सोच तो पाएंगे नहीं तो उनको उठाएं ही नहीं उनसे बचते रहें उठ रही हैं किसी और काम को शुरू कर दें किसी और विषय में लग जाए अब और विषय में लगना यद्यपि ये कोई उपाय तो नहीं हुआ है उनको नष्ट करने का लेकिन यदि हम समर्थ नहीं है उस समय उनको नष्ट करने में हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है इतनी योग्यता नहीं है तो बचना ही तो एक उपाय होता है इस उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि मान लो वर्षा अधिक हो गई है और बाढ़ आ गई अपने नगर में अब हमारे कमरे में भी पानी आना शुरू हो जाएगा अब पानी आना जब शुरू हो गया तो हमारे सामान भीगने लगेगा तो हम क्या करेंगे अब उस सामान को उठा उठा के ऊपर की मंजिल में ले जाएंगे या किसी तखत पर रखेंगे ऊंचे स्थान पर मेज पर रखेंगे यही तो करेंगे ना उस समय क्योंकि हमारी हमें पता है कि इस पानी को तो हम रोक नहीं पाएंगे बहुत तेजी से आ रहा है तो बहुत तेजी से आ रहा है तो पानी से बचने का सामान को बचाने का अपने को बचाने का प्रयास करेंगे लेकिन क्या ये उपाय पूरा पूरा हो जाएगा उपाय तो पूरा नहीं है लेकिन उस काल में थोड़े से काल के लिए हम सामान को अपने बचा सकते हैं और जब समर्थ हो जाएंगे बाद में फिर आगे से वो पानी हमारे कमरे में ना आए तो हम वहां पर मजबूत दीवार बनवाएंगे हैं मट्टी अधिक डलवाएंगे ये सारे उपाय बाद में होंगे लेकिन उस समय नहीं हो सकते थे उपाय ये ऐसी तो ही हमारी क्लिष्ट वृत्तियां यदि उत्पन्न हो रही हैं, उठ रही है स्मृतियां आ रही हैं और हम समर्थ हैं उनके हानि के विषय में सोचने में तब तो उठाएं उनको उठा करके हानि को सोचें तो वो क्षीण हो जाएंगी वो ऐसा नहीं कि उनमें बह गए हम क्योंकि कोई हमारी द्वेष की स्मृति आई या राग की स्मृति आई और हम स्वयं उसमें और रस लेने लगे राग वाले में द्वेश की स्मृति में और क्रोध आने लगा बैठे बैठे ही है व्यक्ति भी सामने नहीं है और उसके विषय में हमें किसी शत्रु के विषय में याद आ रही है और हम यूं ही बैठे बैठे क्रोध में आ रहे हैं ये बहना हो गया ये उसकी हानि को सोच करके क्षीण करने की प्रक्रिया नहीं है ये तो जब समर्थ हैं हम तब तो उसकी हानि के विषय में प्रतिपक्ष भावना करके उसको क्षीण करें और समर्थ नहीं हैं तो बच जाए उससे और बच जाते हैं तो वो जो वृत्ति हमारी उस काल की है वो विच्छिन्न अवस्था में पहुंच जाती है उसे विच्छिन्न कहते हैं योग की भाषा में आगे चल करके आएगा ये हमारी वृत्तियों की कितनी अवस्थाएं होती हैं उसमें उदार अवस्था वो है जो हम वर्तमान में जिस वृत्ति में जी रहे हैं और जो जिससे हम बच गए हैं थोड़ी देर के लिए वो विच्छिन्न है और जिसको हमने कुछ क्षीण कर लिया है वो तनु है और जो तनु भी नहीं है लेकिन अभी प्रसुप्त अवस्था में है काफी लंबे समय से ऐसी स्मृति उठी ही नहीं है उसे कहते हैं सुप्त और बिल्कुल जिसको नष्ट कर दिया गया है हैं जिसको मार दिया गया है जिसमें सांस है ही नहीं बिल्कुल भी अब उसे कहते हैं दग्ध बीज ये सब आगे चल करके आएगा लेकिन इनकी उत्पत्ति का सारा जो क्रम है वो यहीं से प्रारंभ होता है इन चार वृत्तियों से स्मृति बनती है और स्वयं स्मृति से भी स्मृति बनती है इस विषय में कुछ और पूछना है किसी को नहीं तो आगे चलते हैं फिर वृत्तियां तो बता दी और वृत्तियां बताने के बाद क्योंकि इनको रोकने की बात हुई थी अब रोकने में कौन सा उपाय काम करेगा इसलिए स्वयं व्यास ऋषि ने अगले सूत्र की उत्थानिका में वाक्य क्या बोला अथ आसाम निरोधे का उपाय इन वृत्तियों के रोकने में कौन सा उपाय होता है कौन सी विधि अपनाई जाती है तो सूत्र आगे लिखा अभ्यास अभ्यास और वैराग्य दो उपाय इनके रोकने के लिए बताए जा रहे हैं अर्थात इन दोनों उपायों से यह तृतीया का द्विवचन है इन दोनों उपायों के द्वारा तन निरोध अर्थात तासाम निरोध उनका रोकना संभव हो पाता है और ये जो अभ्यास और वैराग्य शब्द हैं ये काफी प्रसिद्ध भी हैं उसमें गीता में भी आपने शायद सुना होगा उसमें जहाँ ये अर्जुन प्रश्न करता है कृष्ण से कि आप बार बार मन को रोकने की बात करते हैं लेकिन मन तो बहुत ही चंचल है चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलव दृढ़म तस् हम निग्रह सुदुष्करम हे कृष्ण मन बहुत चंचल है और ये प्रमाथी है बहुत जिद्दी है मानता नहीं बलवत बहुत बलवान है प्रबल है ये दृढ़ बहुत मजबूत है ये और हम निग्रह इसका रोकना निग्रह करना मैं ऐसा मानता हूं कि वायु के समान असंभव है दुष्कर है बहुत कठिन है तो क्या उत्तर देते हैं कृष्ण जी क्या कहते हैं असंशयम महाबाहो कि तेरी बात सही है मैं मानता हूं ये मन ऐसा ही है असंशयम महाबाहो मनो चलम ये मन दुर्निग्रह है।, है ये दुर्निग्रह निग्रह निग्र तो करने योग्य है लेकिन दुर्निग्रह कठिनाई से पकड़ने योग्य है ये और फिर क्या उपाय करेंगे उसका अभ्यासे न तू कौनते वैराग्य न चृहते तो ये शब्द वहां भी आए हुए हैं अभ्यास और वैराग्य तो ये इसके उपाय हैं, ये प्रारंभिक उपाय हैं यहां बता रहे हैं इनकी व्याख्या करेंगे आगे तो व्यास ने इसमें एक और सूत्र की रचना में भी क्योंकि जो व्यास ने भाष्य किया है इसमें आगे चल करके वहां वैराग्य को पहले लिया है और अभ्यास को बाद में लिया है लेकिन सूत्र में अभ्यास शब्द पहले है और वैराग्य बाद में है तो एक व्याकरण की प्रक्रिया है यहाँ कि जब द्वंद्व समास करते हैं दो या तीन से अधिक शब्दों को जो आपस में मिलाते हैं तो उसमें जो शब्द स्वर जिसके आदि में होता है स्वर स्वर जानते हो ना आप लोग और स्वर होते हैं ना ये ये स्वर जिस शब्द का पहला अक्षर हो वो पहले आएगा इसमें अभ्यास और वैराग्य स्वर किसके पहले है इसमें बैरागी की आवाज भी आई रीना नहीं, नहीं, नहीं अभ्यास अच्छा <laughs> तो अभ्यास का अभ्यास में स्वर पहले है, है? सूत्र आता है इसका अजाद्य दंतम अच्छ जिसके आदि में होता है स्वर जिसके आदि में होता है वो पहले आ जाता है दोनों समास में तो व्यास का भाष्य देखिए आगे कि चित्त नदी नाम उभयतो वाहिनी यहां उपमा देकर के समझा रहे हैं कि चित्त जो है ये एक नदी के समान है ये ये नदी है नदी क्यों कह रहे हैं इसको नदी में क्या होता है जल का प्रवाह चलता है तो चित नदी कैसे है चित में किसका प्रवाह चल रहा है वृत्तियों का प्रवाह चल रहा है ज्ञान का प्रवाह चल, चल रहा है सूचनाओं का प्रवाह चल रहा है लगातार प्रवाह चलता ही जा रहा है और किस किस तरह से उत्पन्न होती है सारा पीछे बता दिया गया है तो चित्त नदी नाम उभय तो वाहिनी लेकिन एक विशेषता इसकी है क्योंकि अन्य हम अपनी पृथ्वी पर जो नदियों को देखते हैं अनेक प्रकार के भिन्न भिन्न स्थानों पर तो देखते हैं उनका तो प्रवाह एक ओर ही चलता है सारी समुद्र की ओर जा रही हैं है लेकिन ये कुछ विशिष्ट नदी है ये ये दो ओर को जा रही है उभय तो वाहिनी दो ओर को वाहिनी ढोने वाली वृत्तियों को ढोने वाली पहुंचाने वाली उनका प्रवहन करने वाली ऐसी चित्र नाम की नदी है लेकिन लोक में भी हम देखते हैं कभी कभी उल्टा प्रवाह चल पड़ता है जैसे मकान बनवाते हैं उसमें नालियां बनवाते हैं घर का पानी बाहर निकालने के लिए लेकिन कभी वर्षा अधिक हो जाए सड़क भर जाए पूरी तो क्या होता है उन नालियों से जिन नालियों से पानी बाहर जा रहा था उनसे अंदर भी आने लगता है फिर तो ऐसे ही यहां भी यह चित्त नदी कैसी है ये? उभय तो वाहिनी लेकिन वो दृष्टांत है पूरा नहीं बैठेगा क्योंकि वहां तो उसी नाली से उल्टा प्रवाह हुआ लेकिन प्रवाह हुआ तो एक ही ओर या तो उस ओर या इस ओर लेकिन इसका प्रवाह लगातार दो ओर चल रहा है तो इसको समझने के लिए हम यू समझ सकते हैं कि जैसे जो नदियों का स्रोत जहां से बर्फ पिघलती है आता है और नदी आगे को निकली अब उस नदी में से कभी कभी एक शाखा और भी निकल जाती है बहुत सी शाखाएं फूट जाती है उसमें तो उधर भी जल जाने लगा तो ये ऐसी नदी है कि जिसका प्रवाह दो ओर को चल रहा है अब वो दो दिशाएं कैसी हैं जो प्रवाह दोनों ओर को चल रहा है उसमें क्या क्या इसके उद्देश्य छिपे हुए हैं तो उत्तर दिया आगे कि वहति कल्याणाय वहति पापाय च एक प्रवाह इसका ऐसा चल रहा है जो कल्याण के लिए बह रहा है कल्याण की ओर हमें ले जा रहा है और दूसरा जो प्रवाह है इसका दूसरी धारा वो पापाया वो पाप के लिए है पाप का अर्थ यहां पर हमारा अकल्याण करने के लिए उससे हमारा अकल्याण होता है उससे हमें हानि पहुंचती है उससे हम जन्म मरण के बंधन में आते हैं और कल्याण वाली जो कल्याण वाला जो प्रवाह है वहां हम बंधन से मुक्त होते हैं दुखों से हमारी निवृत्ति होती है ये ऐसा प्रवाह है तो कल्याण और पापाय ये दो प्रकार के इसके प्रवाह चल रहे हैं कल्याण के लिए और पाप के लिए अब इन दोनों की अलग अलग व्याख्या करते हैं कि या तो कैवल्य प्राग भारा जो कैवल्य की ओर जाती हुई भार से युक्त है ये शब्द थोड़ा समझने के लिए है कि कैवल्य प्राग भारा मूल शब्द हुआ कैवल्य प्राग भार यानी कि स्त्रीलिंग में आ जाएगा तो आकारांत बन गया कैवल्य प्राग भारा स्त्रीलिंग क्यों बोला गया है क्योंकि नदी स्वयं स्त्रीलिंग का ही शब्द है अब इसको समझने के लिए शब्द को हम भार को पहले अलग कर देते हैं तो शब्द रह गया कैवल्य प्राग अब कैवल्य प्राग में से भी प्राग को अलग कर दो रह गया कैवल्य और कैवल्य का अर्थ आपको पता होगा मोक्ष, मोक्ष। है ना कैवल्य पाद भी आएगा चौथा उसका नाम ही कैवल्य पाद है तो कैवल्य मोक्ष हो गया और प्राक जो शब्द है ये प्र उपसर्ग पूर्वक अंचु धातु से क्विन प्रत्यय करके बनता है अर्थात इसको हम बोलेंगे प्रकर्षेण अंचती इति प्राक प्रकर्ष रूप से जो गति कर रही है अंचु धातु गति अर्थ में आती है जो हमारे दिशाओं के जो नाम है प्राची प्रतीचि उदीची इनमें समय धातु है अंचु गति अर्थ में आती है ये तो प्रचु बन गया प्राग अब कैवल्य प्राग तो कैवल्यम प्रति प्रकर्षण जो कैवल्य की ओर प्रकर्ष रूप से जा रही है वो हो गई कैवल्य प्राग ये नदी का बन गया विशेषण अब भार शब्द के साथ इसको जोड़ देंगे कि जा तो रही है कैवल्य की ओर लेकिन कैवल्य की ओर अधिक तीव्रता से कब जाएगी ये जब भार इसमें हो वजन हो अधिक प्रवाह हो एं? जिस नदी में जल अधिक होता है तो तेजी से बहने लगती है और जल कम हो जाए तो और जल कम हो जाए तो और उसी गति कम होती जाएगी जितना जितना, जितना जल बढ़ता है जैसे वर्षा के दिनों में देखा होगा नदियों का प्रवाह तेजी से चलने लगता है या फिर ढलान जहां होता है वहां भी तेजी चलता है तो ढलान के लिए शब्द आगे एक और आ रहा है यहां हम कहेंगे कि उसका भार वहा उधर की ओर अधिक है तो कैवल्य की ओर जाती हुई भी उस भार अपने भार से ये युक्त है कैवल्य प्राग भरा और दूसरा ही उसका ये किसकी व्याख्या कर रहे हैं कल्याणवाह की या पापवाह की कल्याणवाह की क्योंकि कैवल्य की ओर जा रही है तो कल्याण ही कराएगी दूसरा दिया विशेषण विवेक विषय निम्ना विवेक रूपी विषय विवेक कहते हैं पदार्थों को अलग अलग समझ लेना एक एक पदार्थ को अपने अपने स्वरूप में एक दूसरे से पृथक उसको जान लेना इसे कहेंगे विवेक विविच्यते पदार्थः पदार्थ इति विवेकः जिसके द्वारा पदार्थों को पृथक पृथक जान लिया जाता है वो विवेक हुआ तो विवेक रूपी विषय की ओर झुकी हुई निम्न निम्न कैसे किसे कहते हैं नीचे को जैसे हम कभी पुस्तक पढ़ते हैं तो कहीं कहीं लिखा मिलता है कि निम्न लिखित तो वाक्य को प्रश्नावली में देखा होगा आपने निम्न लिखित प्रश्नों में से ये, ये हल करना है तो निम्न लिखित प्रश्न जहां ये वाक्य ऐसा शब्द आया लिखा हुआ तो हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे हम नीचे की ओर यद्यपि यहां नीचे का ऐसा नहीं कि ऐसे बढ़ रहे हैं इधर को आना भी नीचे ही होता है हम जो कागज में पढ़ रहे हैं पुस्तक में तो आगे को पढ़ना वो निम्न ओर ही बढ़ना है तो यहां भी ये नदी कैसी है अर्थात इसका झुकाव इसकी निम्नता इसका ढलान किधर को है विवेक विषय निम्ना विवेक के विषय की ओर झुकी हुई क्योंकि कैवल्य की ओर जाही तभी पाएगी जब विवेक ज्ञान हमारा बढ़ता जाएगा ज्यो ज्यो विवेक ज्ञान बढ़ता जाएगा त्यों त्यों ये कैवल्य की ओर इसका प्रवाह बढ़ता जाएगा तो विवेक विषय निम्ना ऐसी जो ये नदी है ये है कल्याणवाहा सा कल्याण ये कल्याणवाह की व्याख्या हुई अब इधर को आगे गए पापवाह की ओर अब शब्द लगभग मिलते जुलते ही आएंगे उसमें थोड़ा सा अंतर आएगा अब आया जैसे वहां था कैवल्य अब कैवल्य की जगह लिख दो संसार बाकी शब्दों कहते हो रहा संसार प्राग वहा, प्राग वहा वहां भी आया था तो संसार की ओर जो जा रही है उधर की ओर जिसका भार है तो ऐसी नदी और दूसरा विशेषण वहां था विवेक विषय निम्ना यहां आ जाएगा अविवेक विषय निम्ना अर्थात अज्ञान अविवेक कहते हैं अज्ञान के लिए है हम जब घालमेल कर लेते हैं वस्तुओं में शरीर को और आत्मा को एक मान लेते हैं है? मन को चित्त को आत्मा को एक माने हुए हैं और साथ अलग अलग करने की हमारी सामर्थ्य नहीं है बुद्धि ज्ञान हमारा वैसा नहीं है तो हम अविवेक से ग्रस्त हैं और ऐसा अविवेक जिस नदी के प्रवाह का विषय बना हुआ है तो ऐसी नदी कहलाएगी अविवेक विषय अविवेक रूपी विषय की ओर झुकी हुई उधर को ढलान है इसका तो ऐसी नदी का नदी कहलाएगी पाप वहा पाप की ओर ले जाने वाली वह धातु का अर्थ होता है ले जाना प्राप्त कराना किसी और स्थान पर पहुंचाना यह वह धातु का अर्थ है तो ये पाप की ओर ले जाने वाली है अब ये नदी की तो व्याख्या कर दी कि चित्त नामक ऐसी नदी है ये और दो प्रकार की उसके स्वरूप दिखा दिए पाप और कल्याण ये दोनों बन गए इसके अब यहां पर इसको कैसे रोकेंगे अर्थात अभ्यास और वैराग्य से क्या करेंगे अब अभ्यास वैराग्य जो उपाय बताए जा रहे हैं तो आप लोग स्वयं विचार करो कि अभ्यास वैराग्य ये जो कल्याण कल्याण की ओर बह रही है क्या इसको रोकने की बात करेंगे अभी अभ्यास और वैराग्य से अथवा पाप की ओर जो बह रही है उसको रोकने की बात करेंगे है ना है। अब यहां दो कार्य है हमारे करने के लिए दो कार्य कौन से हैं कि नदी का तो प्रवाह दो ओर है अब दो ओर प्रवाह है तो हमें करना क्या है कि एक ओर के प्रवाह को तो रोकना है वो कौन से प्रवाह को रोकेंगे पापवाह और दूसरे प्रवाह को बढ़ाना है है ना उसको और तेज करना है जितना चल रहा है उससे और अधिक क्योंकि हो सकता है हमारा वर्तमान काल में पाप की ओर प्रवाह अधिक हो कल्याण की ओर बहुत ही कम हो और जब किसी नदी का प्रवाह पानी का प्रवाह किसी दिशा की ओर कम होता है तो क्या करते हैं हम कि जिस दिशा की ओर कम है वहां से थोड़ी खुदाई और कर लेते हैं वहां से झाड़ झंकड़ कोई कूड़ा करकट -कर मिल रहा है रास्ते में आ रहा है उसको हटाते हैं उसकी सफाई करते हैं तो पानी तेजी से चलने लगता है और जिधर का पानी रोकना है उधर क्या करेंगे मट्टी डालेंगे कुछ और उसको ऊंचा करेंगे है? वहां रोकने का जैसे मान लो किसान खेत में पानी देता है तो कैसे देता है कि जहां से पानी का स्रोत जो ट्यूबवेल वगैरह बना हुआ है उसका इंजन लगा है वहां से पानी चला तो वहां से पानी चलता है एक बड़े नाले में क्या बोलते हैं उसको यहां उत्तराखंड की भाषा में किसी को पता हो हमारी तरफ बोलते हैं उसको बड़ा शब्द से लांगी। यूपी में है डांगी लांगी।, लांगी अच्छा तो अलग अलग शब्द हो सकते हैं उसके तो वहां से तो पानी चलेगा बड़े नाले में से होता हुआ फिर जब खेतों में पहुंचता है तो वहां छोट छोटे छोटे हिस्से उसके कैरियां बना देते हैं खेत की उसके भाग कर देते हैं खेत के अब एक भाग में पानी चल रहा है लगातार और जिधर से रोकना है मैं वहां हमने मट्टी लगा दी अब उधर का तो भाग भर गया पूरा अब हमें क्या करना है कि दूसरे भाग में ले जाना है खेत के तो क्या करेंगे अब दो उपाय हो सकते हैं कि जो हमने रोक लगा रखी थी उसको हटा दिया हमने और जहां जो खेत में चल रहा था जहां भर रहा था अभी उधर से बंद नहीं किया तो क्या होगा थोड़ा थोड़ा सा पानी उधर भी जाने लगेगा दूसरे भाग में लेकिन पहले वाले में भी जाता रहेगा अब क्या करेंगे उधर से तो रोकेंगे और जिधर ले जाना है उधर की मट्टी को और अधिक हटाएंगे तो देखो दो कार्य दिख रहे हैं आपको लगातार दो कार्य करने होते हैं जिधर प्रवाह चल रहा है तेजी से उसको रोकने का कार्य ये पहला कार्य होगा और जिधर हमें ले जाना है वहां सफाई इत्यादि करके उधर को हम बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो यही दो कार्य हैं अभ्यास और वैराग्य अब इसमें अभ्यास कौन से कार्य की भूमिका निभाएगा अर्थात जिधर बह रहा है उधर से रोकने में यह काम करेगा या वैराग्य वहां काम करेगा अथवा जिधर हमें पानी ले जाना है वहां इनमें अभ्यास और वैराग्य में से कौन सा काम आएगा ये आगे व्याख्या से समझ में आएगा तो स्वयं व्यास ने ही कहा कि तत्र इन दोनों प्रकार के प्रवाहों में तत्र का अर्थ इन दोनों प्रकार के प्रवाहों में वैराग्य वैराग्य के द्वारा अब देखो वैराग्य की व्याख्या पहले आ रही है हुँ? अभ्यास की बाद में क्योंकि वैराग्य मुख्य है जब तक हमारा राग पदार्थों से नहीं हटता है वस्तुओं से नहीं हटता है तब तक अभ्यास सफल नहीं हो पाता और ज्यो ज्यो वैराग्य बढ़ता जाएगा अभ्यास भी हमारा प्रबल होता जाएगा तो त्र वैराग्यण विषय स्रोत खिली अब देखो यहां पर वैराग्य ने क्या किया अर्थात वैराग्य जिधर पानी चल रहा है जहां से हमें रोकना है ये उधर अपना काम कर रहा है या कि जिधर पानी ले जाना है उधर काम करेगा तो वाक्य से क्या अर्थ निकल रहा है कि वैराग्य के द्वारा विषय का जो स्रोत है विषयों का जो प्रवाह चल रहा है विषयों का प्रवाह कल्याण होता है या पाप किधर को जाएगा तो इसका अर्थ है कि जो प्रवाह हमारा चल रहा है अभी है पाप की ओर जो विषय का स्रोत खुला हुआ है उसकी ओर रोकने का यह प्रयास करता है वैराग्य तो वैराग्य विषय स्रोत विषय का जो स्रोत है उसको खिली क्रियते आपने खिल शब्द सुना है क्या नहीं सुना है अखिल तो सुना है चलो एक तो सुना तो अखिल जब सुन लिया है तो खिल का अर्थ अपने आपने कहलाएगा अच्छा क्या अर्थ है अखिल का संपूर्ण तो खिल का अर्थ क्या हो गया थोड़ा सा हो गया ना किसी पुस्तक में भी कहीं कहीं कोई बात रह जाती है तो हम परिशिष्ट में उसको थोड़ा सा और जोड़ देते हैं तो उसको खिल पाठ करके भी बोलते हैं खिल पाठ है बचा हुआ थोड़ा सा हिस्सा पुस्तक का वो अंत में पढ़ दिया गया तो खिल कहते हैं कम के लिए अल्प हम्म थोड़ा सा तो यहां क्या कर रहा है ये वैराग्य विषय के स्रोत को खिल कर रहा है अर्थात कम करता है ये, उसको क्षीण कर रहा है जो प्रवाह तेजी से चल रहा था उसको उसने रोकना प्रारंभ कर दिया पूरा तो नहीं रुकाया भी लेकिन क्योंकि हमने अपने वैराग्य को प्रबल बना रहे हैं ज्ञान पूर्वक हर पदार्थ के विषय में सोच रहे हैं कि हमारे लिए हानिकारक है या लाभकारक है ये किस उपयोग के लिए ईश्वर ने बना करके हमें दिया है इन सारी बातों पर हम जब चिंतन करते हैं तो हमें अपनी कमियां स्वयं अनुभव होने लगती हैं और जो जो वस्तुएं जो जो पदार्थ जो जो व्यक्ति जो जो स्थान हमारे लिए अनुकूल नहीं है हैं? हमारे लिए प्रतिकूल है हमें हानि पहुंचाने वाले हमारे कल्याण में बाधा डालने वाले हैं उन उन वस्तुओं से व्यक्तियों से हम अपने अपने राग को हटाते हैं तो ये क्या हो गया वैराग्य यह हमें वैराग्य होने लगा अब वैराग्य होने लगा तो हमारे विषय का जो स्रोत है जो पाप की ओर हमें ले जा रहा है वो धीरे धीरे कम होने लगता है खिली क्रियते तो वैराग्य करता है खिल करने का कार्य फिर अभ्यास क्या करेगा और अभ्यास किस वस्तु का करें हम किस चीज का करें तो आगे उत्तर दिया कि विवेक दर्शनाभ्यान विवेक का दर्शन विवेक का अर्थ क्या बताया था मैंने अभी अलग अलग समझना प्रकृति है प्रकृति पृथक है परमात्मा पृथक है जीव पृथक है तीन सत्ताएं अनादि हैं और फिर जिस शरीर में हम रह रहे हैं उस शरीर की रचना जिन तत्वों से हुई है मैं वो तत्व नहीं हूं नहीं है मैं अलग हूं ये शरीर अलग है मैं केवल शरीर में निवास कर रहा हूं शरीर मेरा साधन है ये साध्य नहीं है ये सारे करण मेरी सहायता करने के लिए परमात्मा ने दिए हैं है? मेरे लिए मुझ पर हावी होने के लिए नहीं दिए हैं, मैं पृथक हूँ चित्त पृथक है ये वृत्तियां अलग हैं, मैं अलग हूँ इस प्रकार से अपने विषय में और अन्य पदार्थों के विषय में भी जितना जितना हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा तो इसे कहेंगे हम विवेक और इस ज्ञान को बार बार बढ़ाना बार बार स्वाध्याय करना चिंतन करना मनन करना ये क्या है अभ्यास तो अभ्यास किसका करेंगे हम विवेक के दर्शन का अभ्यास ये करना है और इसमें हमारे लिए ये शास्त्र ये ऋषि सब सहायता कर रहे हैं ये एक एक वस्तु के स्वरूप को हमारे सामने खोल खोल कर समझा रहे हैं जिससे हम उनकी वास्तविकता को जान पाए तो विवेक दर्शन के अभ्यास से क्या होगा कि विवेक स्रोत उद्घाट्य अब ये किधर को कार्य कर रहा है अभ्यास कल्याण वहा जो प्रवाह है नदी का उधर की ओर कर रहा है इसने वैराग्य ने तो विषय के स्रोत को कम किया और अभ्यास ने विवेक के स्रोत को क्या किया खोला ये खोल रहा है वहां मट्टी लगी हुई थी वहां रुकावट आ रही थी बहाव हो नहीं पा रहा था और क्यों नहीं हो पा रहा था क्योंकि उधर का प्रवाह तेज था जो विषय के स्रोत का प्रवाह है वो तेज था और इधर का जो प्रवाह है ये सूख गया था क्योंकि यहां पानी आ ही नहीं रहा था मट्टी लगी हुई थी वहां पर रुकावट आ रही थी उस रुकावट को अभ्यास ने दूर किया तो विवेक स्रोत उद्घाट्यते इसने खोला अब धीरे धीरे इधर भी पानी आने लगेगा और ज्यो ज्यो ये स्रोत अधिक खुलेगा विवेक का स्रोत ज्यो ज्यो अधिक खुलेगा क्यों त्यों उधर पानी कम होता जाएगा और दूसरे वहां वैराग्य का वैरागी भी अपना कार्य कर रहा है वैराग्य लगातार उसको कम करता जा रहा है कम करता जा रहा है वहां रुकावटें डाली जा रही हैं वैरागी के द्वारा और इधर की रुकावटें दूर की जा रही हैं अभ्यास के द्वारा तो अंत में क्या होगा फिर उधर का स्रोत सूख जाएगा और इधर का स्रोत पूरा खुल जाएगा तो ये होता है अभ्यास और वैराग्य के द्वारा उभयाधीन चित्त वृत्ति निरोधा इस प्रकार से चित्त की वृत्तियों का रोकना ये उभय के अधीन है दोनों के अधीन है एक तो यह होता है जैसे हमें कहीं यात्रा करनी है हमें कहीं जाना है दिल्ली जाना है तो हमारे पास कई विकल्प हो सकते हैं हम अपनी गाड़ी से भी जा सकते हैं हम ट्रेन से भी जा सकते हैं हम बस से भी जा सकते हैं है ना कई विकल्प तो एक तो होता है विकल्प अर्थात कुछ भी इनमें से ग्रहण कर लें हमारी यात्रा पूरी हो जाएगी तो इसे कहते हैं विकल्प और एक ऐसा होता है कि नहीं ये कार्य तो इसी विधि से होना है अन्य कोई भी इसकी विधि नहीं है अर्थात यहां जो शब्द बताए अभ्यास और वैराग्य क्या हम विकल्प को यहां ले लें कि या तो हम अभ्यास से चित्त की वृत्तियों का अनुरोध कर ले अथवा वैराग्य से चित्त की वृत्तियों का निरोध कर ले क्या संभव है ये दोनों चाहिए ना तो विकल्प यहां पर नहीं चलेगा और विकल्प नहीं चलेगा दूसरा शब्द क्या है समुच्चय दूसरा है समुच्चय समुच्चय कहते हैं इकट्ठा कर देना अर्थात वैराग्य और अभ्यास दोनों चाहिए किस कार्य के लिए वृत्तियों के निरोध करने के लिए दोनों की आवश्यकता है सांख्य में सूत्र आता है नियत कारण न समुच्चय विकल्पऊ समुच्चय और विकल्प ये दो शब्द प्रयोग में आते हैं तो यहां पर समुच्चय है ये विकल्प नहीं है इसीलिए शब्द आया उभया दोनों को लेना है साथ साथ केवल अभ्यास या केवल वैराग्य नहीं तो इस तरह से ये वृत्तियों के निरोध का ये सूत्र पूरा हुआ इसमें कोई प्रश्न किसी को ग्य शब्द को समझने के लिए पहले राग को समझो राग कहते हैं लगाव और राग के विषय में शायद आया था कल की बात थी सुखानुषयी राग कल आया था ना सूत्र न सूत्रुशी राग राग हमेशा उस व्यक्ति उस वस्तु उस पदार्थ में होता है जिसके संपर्क में आकर के हमने पहले कभी सुख भोग किया है जैसे मां का बच्चे में राग होता है होता है कि बच्चे को देख देख करके मां सुख ले रही है उसको प्रश्नता होती है बच्चे पास में होते हैं तो माता पिता को अच्छा लगता है तो ये जो सुख की अनुभूति होती है किसी के संपर्क से वो चाहे व्यक्ति मनुष्य हो या कोई वस्तु हो आप सबको अपना अपना मोबाइल अच्छा लगता है कि नहीं अगर छिड़ जाए तो बड़ी परेशानी होगी खो जाए तो है खो जाए तो बेचैनी होती है तो क्यों हो रहा है ऐसा क्योंकि हमारा उससे लगाव हो गया है तो लगाव को कहते हैं राग है सुखानुषयी राग हम सुख लेते हैं मोबाइल से खूब कुयोग करते हैं उसका तो सुख का जो अनुभव कर रहे हैं तो स्पष्ट है कि राग तो होना ही है अब और राग होता है तो हम उस वस्तु को संभाल के रखना चाहते हैं बार बार प्राप्त करना चाहते हैं किसी व्यक्ति से हमारा लगाव है बार बार मिलना चाहेंगे बात करना चाहेंगे तो जिस जिस पदार्थ से राग होता है हम उसको अपने निकट रखना चाहते हैं और अब इसी राग को हम उल्टा कर दें इसमें लगा दें वी तो वी का मतलब होता है कि अब इससे अलग घटना है हैं वी राग राग का अभाव यहां वी अभाव अर्थ में आएगा उसके विरोध में वी माने विरोध तो राग का विरोध क्या है राग का न होना तो राग के न होने को बोलते हैं विराग और विराग शब्द से ही बना है वैराग्य उसका वही अर्थ है यह स्वार्थ में ही प्रत्यय हुआ है वैराग्य तो वैराग्य का अर्थ हुआ राग का अभाव राग का न होना क्योंकि राग यदि होगा तो राग की गिनती किसमें की गई है क्लेशों में हम अविद्या अविद्यामिता राग द्वेश अभिनिवेश राग की गिनती क्लेशों में की गई है तो राग से युक्त जब भी हमारी कोई वृत्ति बनेगी वो क्लिष्ट वृत्ति कहलाएगी वह अक्लिष्ट वृत्ति नहीं होगी और क्लिष्ट वृत्ति किसके लिए होती है पीछे क्या बताया था क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियों की व्याख्या जब आई थी तो क्लिष्ट वृत्ति से क्या होता है कर्माशय व्याए व्याए। बनता है कर्माशय प्रचय क्षेत्रीय भूता कर्माशय को इकट्ठा करने में ये क्लिष्ट वृत्तियां प्रमुख भूमिका निभाती हैं ये इसके उपादान कारण बनती है कर्माशय को बनाने के लिए और कर्माशय बनता है तो क्या होता है जन्म होगा उसको भोगना पड़ेगा और जन्म से क्या होता है ये न्याय में आपने पढ़ी लिया है सब जन्म से दुख होता है और दुख हमें चाहिए नहीं तो राग हटाना पड़ेगा अब राग हटाने का हम यह अर्थ ले लें कि फिर तो हम भोजन भी नहीं करेंगे उसमें स्वाद आने लगता है हमें अच्छा लगता है नहीं? प्यास लगती है पानी पीते हैं बड़ा सुख आता है उसमें तो पानी भी नहीं पिए फिर है ना बहुत सी बातें ऐसी मिल जाएंगी आपको फिर क्या क्या करें तो राग एक दूसरा तात्पर्य राग तो हो रहा है मैं लेकिन राग से हम क्या अर्थ लेंगे यहां पर फिर कि हम उस पदार्थ को उस वस्तु को अपना ध्येय मान बैठते हैं अर्थात ये मिल जाए तो मेरा कार्य पूरा हो जाएगा ये मान लेते हैं अगर यहां से डिप्लोमा में अच्छे नंबर आ जाए डिप्लोमा मिल जाए तो नौकरी लग जाएगी और नौकरी लग जाएगी तो जीवन हमारा धन्य हमने क्या मान लिया ये हमने मान लिया इसको साध्य इसे कहते हैं साध्य साध्य का अर्थ है जिसे हमें सिद्ध करना है जो हमें चाहिए और उसको चाहने के बाद फिर और आवश्यकता नहीं है कुछ भी नौकरी लग जाए फिर चैन से रहेंगे फिर कुछ नहीं चाहिए ठीक है ना जिंदगी भर कमाते रहेंगे खाते रहेंगे तो ऐसा समझना ऐसा समझ करके हम जब संसार में कार्य करते हैं या वस्तुओं का प्रयोग करते हैं तो तो कहेंगे इसको राग अब इसको हम भिन्न रूप में समझें कि कार्य हम सब वही करेंगे अभी व्यक्ति जो है नौकरी प्राप्त करने के लिए डिग्री ले रहा है लेकिन उसका उद्देश्य क्या है कि मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है ठीक है और क्यों आर्थिक स्थिति अच्छी करना चाह रहा है कि मेरे पास साधन होंगे तो मैं और अच्छी प्रकार से पुस्तकें खरीदूंगा उससे अपने जीवन को चलाऊंगा क्यों चलाऊंगा मुझे साधना करनी है मुझे विद्या पढ़नी है और अपने ज्ञान को आगे बढ़ाना है वो इन सब उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संसार के साधनों को अपनाएगा अर्थात साधन को साधन के रूप में स्वीकार करते हुए यदि हम उसका प्रयोग करते हैं तो ये राग की कोटि में नहीं आएगा और साधन को साध्य मान करके यदि हम उसका प्रयोग करते हैं तो ये कहलाएगा राग ऐसे ही द्वेष को समझ लें द्वेष हमारा जिससे हो रहा है हमें क्यों होता है किसी से द्वेष हम उसको अपने प्रतिकूल मानते हैं और हो सकता है प्रतिकूल ना भी हो वो लेकिन हमारे किसी स्वार्थ को चोट पहुंची है हमारे स्वाभिमान को कोई ठेस पहुंची हमें अपना अपमान जैसा लग रहा है तो हम द्वेष करने लगते हैं लेकिन वास्तव में वो बात होती नहीं हमारी अज्ञानता ही हमें दुखी कर रही है वहां पर जबकि अपमान या सम्मान विद्वानों के लिए कहा गया है बुद्धिमानों के लिए शास्त्रों में मनुस्मृति में श्लोक आता है कि सम्मान ब्राह्मणो नित्यम उद्विजेत विजेत सम्मान से ब्राह्मण को कैसे बचना चाहिए जैसे विष से बचते हैं जहर से बचते हैं या उल्टा कहा जा रहा है आप कहेंगे बड़े आश्चर्य की बात ये तो, सम्मान से बचने के लिए कहा जा रहा है हुँ? और अमृत से वचाकांक्षे अवमान सर्वदा अमृत के समान अपमान की अर्थात अपमान की आशा करनी चाहिए एक आपने और वाक्य सुना होगा निंदक नियर राखिए क्यों कहा है ऐसा वो तो निंदा कर रहा है हमारी उसके कर रहा है। और ये जो और ये जो लोकोक्ति है ना ये मंत्र है इसका आता है वेद में उत ब्रवंतु नो निधाना इंद्र इग्वेद का मंत्र है ये ये इसी मंत्र से लोकोक्ति निकली हुई है परमेश्वर भी कहता है यही है कि जो व्यक्ति निंदा करते हैं तो निंदा करके वो हमारे किसी दोष को यदि बता रहे हैं निंदा कैसे भी होते हैं कि गुण को ही दोष कहने लगेंगे वो है तो महेंद्र गुण उन्हें दोष दिखाई दे रहा है तो हमें कोई चिंता नहीं हमें फिर क्या चिंता है हमें पता है हमारा गुण है ये और वो दोष के रूप में देख रहा है तो कोई चिंता नहीं और अगर दोष को ही दोष बता रहा है तो कितना बड़ा लाभ होगा हमें हम उस दोष को दूर करने में लगेंगे फिर हैं जिससे हमारा दोष दूर हो जाए और हम उससे मुक्त हो जाएं तो निंदक से लाभ हो रहा है इसलिए कहा कि निंदक नियर राखी क्योंकि वो साबुन तो और पानी तो लगा नहीं रहा है और फिर भी हमारी सफाई कर रहा है वो तो इसलिए द्वेश भी हमारे अंदर जो उत्पन्न होता है वहां भी यही कारण होता है हमारी अज्ञानता और उसके कारण से हम दुखी होते हैं और यह अज्ञानता हमारी दूर हो जाए तो इसी संसार में रहते हुए हम साधनों का ठीक प्रकार से प्रयोग करते हुए और अपने जीवन को बहुत सुखमय बना सकते हैं क्योंकि हमारे जीवन में काल्पनिक दुख अधिक होते हैं वास्तविक कम होते हैं आप स्वयं तुलना कर लेना अपने अपने हमें दूसरों की उन्नति देख करके बहुत द्वेश होता है हम बड़े दुखी होते हैं कि पड़ोसी ने तो अच्छी गाड़ी ले आई हमारी तो पुरानी हो रही है हमारे पास साधन नहीं कि नई गाड़ी खरीदने के लिए हम्म इसका मोबाइल तो ये तो लिया है स्मार्टफोन हमारा वही चल रहा है पीछे वाला अभी तो दूसरों की उन्नति देख देख के हम बहुत दुखी होते हैं और वास्तविक दुख देखेंगे आप मान लो कोई बीमार है किसी के चोट लग गई है कोई वास्तविक घटना घट गई है ये वास्तविक दुख होते हैं यहां दुखी होना इसकी बात इसका निषेध नहीं हो रहा है अब मान लो किसी को चोट लग गई पीड़ा हो रही है अगर ये तो अज्ञानी है अभी ये तो चोट से दुखी हो रहा है वो तो शरीर का धर्म है वो तो होना ही है लेकिन उसमें हम उपाय न करके और दुखी होते रहे वो गलत है तो इस तरह से हम अपनी वृत्तियों को सूक्ष्मता से देखें और हमारा प्रवाह संसार की ओर अधिक है या विवेक की ओर अधिक है ये निरीक्षण करेंगे तो समाधान होता जाएगा तो वैराग्य का अर्थ आया समझ में राग का न होना है अर्थात अनुचित अज्ञानता पूर्वक लगाव हम जो पदार्थों से वस्तुओं से कर लेते हैं उसको हटाना यह है वैराग्य अब आगे सूत्र आ रहा है क्योंकि इस सूत्र में जो दो शब्द आए थे अभ्यास और वैराग्य यहां ये तो बता दिया व्यास जी ने व्याख्या करके कि अभ्यास के द्वारा यह होगा और वैराग्य के द्वारा ये होगा लेकिन यह नहीं बताया कि अभ्यास किसे कहते हैं और वैराग्य किसे कहते हैं जैसे आपने प्रश्न उठाया भी तो स्वयं बताएंगे आगे चलकर करके बहुत विस्तार से यह कि अभ्यास किसे कहते हैं और वैराग्य किसे कहते हैं तो पहले सूत्र आया अभ्यास का क्योंकि क्रम इनका यही था पतंजलि जी का इन्होंने अभ्यास शब्द को पहले रखा है सूत्र में तो इसलिए अपना रचा सूत्र आगे अभ्यास की व्याख्या करने वाला ही बनाएंगे ये तो सूत्र आगे अभ्यास के लिए आया आयागे तत्र यतनो यत्नोभ्यास तत्र अर्थात इन दोनों में अभ्यास और वैराग्य में इन दोनों में अभ्यास क्या होता है तो कहा यत्न यत्न अभ्यास यत्न को अभ्यास कहते हैं यन क्या है बताएंगे आगे और वो यत्न हमें करना कहां है किस कार्य को संपन्न करने के लिए यत्न करना है तो उसका उत्तर दिया है सूत्र में इस स्थिति में स्थिति करने के लिए स्थिति क्या है ये व्याख्या में आएगा यहां स्थिति का तात्पर्य है चित्त की चित्त को रोकने के बाद जो एक प्रशांत वाहिता होती है उसमें एक शांत प्रवाह बन जाता है उसका हिलना डुलना बंद हो जाता है एक तानता आ जाती है एक वृत्ति का प्रवाह निरंतर चलने लगता है तो हम किसी विषय को ठीक प्रकार से समझ भी पाते हैं और चंचलता अधिक होती है तो विषय हमारे छूट जाते हैं तो चित्त की प्रशांत वाहिता को संपन्न करने के लिए हम जो यत्न करेंगे उस यत्न का नाम होगा अभ्यास अब व्याख्या देखिए कि चित्त चित्त की कैसा चित्त जिसमें हमने वृत्तियों को रोक लिया है अब यहां वृत्तियों को रोक लिया है यहां अर्थ वैसे ही करेंगे जैसे पहले किया गया था कि सारी वृत्तियों का रोकना और एक के अतिरिक्त तो सब का रोकना ये दोनों अर्थ होंगे इसके और ये पीछे हर जगह ऐसे ही हुआ है क्योंकि संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात दोनों को लेना होता है तो संप्रज्ञात को लेंगे तो एक के अतिरिक्त तो अन्य सारी वृत्तियों का न होना असंप्रज्ञात को लेंगे तो सारी वृत्तियों का न होना ठीक है ना तो या तो एक वृत्ति है उसमें जिसको एकाग्र वृत्ति कहते हैं या कोई भी वृत्ति नहीं है अब ऐसी जो हमने चित्त की स्थिति बनाई है ऐसा जो हमारा चित्त हो गया है जो वृत्तियों से रहित हो गया है अथवा एक वृत्ति वाला है तो उसको वैसा ही बनाए रखना उसको वैसा ही मेंटेन करना इसे कहते हैं स्थिति ये स्थिति की व्याख्या की गई है।, है और उसके लिए शब्द आया प्रशांत वाहिता वो जो हमारी स्थिति बनेगी चित्त की कि एक वृत्ति से युक्त है या वृत्तियों से रहित है उसको क्या कहेंगे प्रशांत वाहिता प्रशांत उसका बहना बिल्कुल शांत हो करके जैसे कोई दीपक वायु से हिल रहा हो उसकी लपट हिल रही हो लॉ उसकी और हमने क्या किया कि उस पर एक शीशे की चिमनी लाकर के उस पर लगा दी अब दीपक कि कैसी लगेगी बिल्कुल स्थिर ऐसा लगेगा कि जल ही नहीं रहा दीपक जबकि प्रत्येक क्षण उसमें से बहुत सारे कण निकल रहे हैं तेल के कण या मोमबत्ती के कण उसमें से निकल रहे हैं वायु में जा रहे हैं उड़ रहे हैं लेकिन हमें ऐसा लगेगा कि बिल्कुल स्थिर है ये जैसे पानी स्थिर जाता है यदि हवा न चल रही हो तो तो ऐसी उसकी प्रशांतवाहिता उसे कहेंगे स्थिति अब उस स्थिति को बनाए रखने के लिए वो स्थिति लगातार बहुत काल तक बनी बन रहे हमारी है प्रशांतवाहिता चलती रहे तो उस स्थिति को बनाए रखने के लिए तद उसके लिए तद अर्थ उसके लिए है प्रयत्न हा। जो प्रयत्न होगा वो प्रयत्न क्या होगा वीरियम उत्साह ये उसी के लिए शब्द आ रहे हैं सारे हमारे अंदर वीर्य, उत्साह वीर का उत्साह उत्साह आ रहा है जो हम जो एक अंदर से भाव प्रश्नता पूर्वक उस कार्य को करने के लिए लग चुके हैं उस प्रशांत वाहिता को बनाने के लिए हमारे अंदर से उत्साह उत्पन्न हो रहा है हमें वो अच्छा लगने लगा है रुचि हमारी उसमें उत्पन्न हो गई है तो ऐसा जो हमारा यत्न हो रहा है अब तो उस प्रयत्न को कहेंगे अभ्यास तो तदर्थ प्रयत्न वीरियम उत्साह अब ये प्रयत्न को इन्होंने यहां पर यत्न शब्द से जो यत्न सूत्र में आया था ना यतन यतन को यहां यहां प्रयत्न कह दिया है और उस प्रयत्न को तत्सम पिपा शब्द लंबा सा दिख रहा होगा तत्सम पिपा देशया तत को अलग कर दो सम संपादया तो सम संपिपादया में मूल शब्द बनेगा सम दैशा सम देशा का अर्थ बता दे रहा हूं मैं शब्द को तोड़ के समझने में कठिनाई पड़ेगी आपको इसका अर्थ है संपन्न करने की इच्छा संपिपादई शाह का अर्थ होगा संपन्न करने की इच्छा उसको बनाने की इच्छा और संपिपादय शया ये तृतीय व्यवति आ गई उसको संपन्न करने की इच्छा से अर्थात ये जो हमारी प्रशांत वाहिता बनी उस प्रशांतवाहिता के लिए हम जो प्रयत्न कर रहे हैं उस प्रयत्न को संपन्न करने की इच्छा से वो प्रयत्न हमारा आगे हो ऐसी हमने इच्छा उत्पन्न की है तो उसको संपन्न करने की इच्छा से तत्साधना अनुष्ठान उसी के अनुकूल साधनों का अनुष्ठान करना अर्थात उस प्रशांत वाहता को करने के लिए हम जो प्रयत्न कर रहे हैं उस प्रयत्न को करने के लिए हमें क्या क्या साधन चाहिए है हमें यम नियमों का भी पालन करना है हमें प्राणायाम भी करना है ये सब साधन है हमारे लिए और हमें प्रत्याहार करना है इंद्रियों को विषयों से रोकना है ये जितने भी साधन आगे चल करके आएंगे दूसरे पाद में इन साधनों का अनुष्ठान इनको संपन्न करना हैं? और इनका क्रम न तोड़ना लगातार इनको चलाते रहना ये सब कहलाता है अभ्यास और इस अभ्यास से क्या बताया था पीछे क्या होगा विषय का स्रोत कम होगा ये पीछे बता चुके हैं वो ध्यान रखना है विषयों की ओर जो हमारी नदी का प्रवाह जा रहा है ये धीरे धीरे कम होता जाएगा और हमारे चित्त में शांति आती जाएगी हम जिधर को अपनी वृत्तियों को मोड़ना चाहेंगे उधर मोड़ने में सक्षम होने लगेंगे अर्थात चित्त हमारे वश में आने लगेगा है? हमारे वश से बाहर नहीं होगा अनियंत्रित गति नहीं करेगा ये सारे फल उसके लाभ हमें मिलने लगेंगे तो तत्सादेशया साधना अनुष्ठानम अभ्यास उनके साधनों का अनुष्ठान करना इसे कहते हैं अभ्यास आ गया समझ में अभ्यास वैराग्य पहले होगा फिर अभ्यास होगा पहले पीछे की बात नहीं यहां पर यहां दोनों शब्दों को समझाना है ये क्रम नहीं बता रहे अगर क्रम पर हम विचार करेंगे तो व्यास जी ने क्रम बता दिया है पहले वैराग्य फिर अभ्यास तो आपने कहा ना कि इसमें अभ्यास के बारे में बता रहे हैं अगले सूत्र में हाँ इसलिए कि व्या पतंजलि का सूत्र जो है उसमें क्रम पहले क्रम में पहले अभ्यास आ रहा है उसका कारण तो कुछ और था ना नहीं उसका कारण था ठीक है उस कारण के कारण से वहां अभ्यास शब्द पहले आ गया आजादी शब्द पहले आता है अब उसी कारण को अब भी रखते हुए वो अभ्यास की व्याख्या पहले कर रहे हैं नहीं हम ऐसा भी तो समझ सकते हैं ना कि वैराग्य के बारे में बता दिया तो आगे, आगे आएगी आगे। ये अभ्यास की हुई है केवल अभी यत्न में ये हमने प्र लगा दिया तो और अधिक जोर से और अधिक प्रकर्ष रूप से प्रकृष्ट रूप से अपनी सारी शक्ति सारी ऊर्जा को सारे साधनों को लगाते हुए उसे कहते हैं प्रयत्न और यत्न थोड़ा हल्का हल्का सा लग रहा था अब थोड़ा भारी शब्द हो गया है प्रयत्न, चीजों से हा। हाँ इसमें दोनों बातें हैं दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं ये वैराग्य कम है अभ्यास प्रारंभ होने लगेगा और ज्यो ज्यो अभ्यास बढ़ेगा क्योंते उधर बैराग्य को सहायता मिलेगी ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं क्योंकि पूर्ण वैराग्य और पूर्ण अभ्यास ये प्रारंभ एकदम नहीं हो जाते थोड़ा वो बढ़ेगा थोड़ा ये बढ़ेगा फिर ये बढ़ेगा फिर वो बढ़ेगा फिर वो बढ़ेगा फिर, फिर ये बढ़ेगा ऐसे क्रम चलता है इनका इसमें ऐसा नहीं पूरा पूरा वैराग्य हुआ तो उसके बाद पहले पूरा बैराग कर लिया हमने अब वैराग्य में तो कोई कमी रही नहीं है अब हमने अभ्यास प्रारंभ किया है ऐसा नहीं है हमने हमारे पास दाल भी है सब्जी भी है चटनी भी है अब एक ग्रास थोड़ा रोटी का कभी दाल में से ले लिया कभी सब्जी में से ले लिया कभी चटनी ले ली तो मिला मिला के भोजन हम करते हैं पूरा ऐसे यहाँ पर थोड़ा अभ्यास किया हैं फिर देखा कि अभ्यास में कुछ कमी आ रही है फिर वैराग्य और थोड़ा बढ़ाया फिर वैराग्य में कमी आ रही है और अभ्यास में प्रयास किया तो दोनों मिलकर के हमारे कार्य को पूरा करेंगे वैराग्य बिना अभ्यास के पूरा होगा ही नहीं पूरा हो गया हाँ शमशान वैराग्य बोलते हैं उसको चलिए समय हो गया है इसको यही कक्षा को बंद करते हैं प्रणो ध्वनि